भ्यास ध्यानाभ्या नमनसा तनिगुण निष्क्रिय ज्योतिन योगिनो यदि परम पश्यन्तु ते अस्माक तदेवलोचनचमत्काराय चमत्कारा भूया चिं कालिंदी फुलिनेशु य कि तील महो धसुद वुत कंसचाणु मर्द देवकी परमा नंदम कृष्ण वंदे यो जगदुर्रह्माण विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणति तस्म तग्वेबु प्रकाशम मुक्षक्षुर वही शरण प्रपदे अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील सौकुमार्य कुमार बलबंधु पादार बिन्दा नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा bhaj meere I... dar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 सर्वत्र वैषम्य है चौरासी लाख प्रकार के शरीर हैं, सब भिन्न भिन्न कोई जलचर कोई भूचर कोई खेचर कोई स्वेदज कोई अंडज कोई उद्भिज, कोई जरायुज सब के पैदा होने का भी पृथक पृथक नियम खाने पीने आदि का भी पृथक पृथक नियम किसी के शरीर में एक ही छेद है किसी के तमाम छेद है किसी के एक पैर है किसी के हजारों पैर है शरीर में अजीब विचित्र जगत लेकिन विश्व का चरा चरात्मक संपूर्ण जीव केवल एक वस्तु चाहता है जिसका नाम सुना जाता है आनंद वो क्या है कैसा है कहा है कैसे मिलेगा यह प्रश्न अनंत जन्मों के पश्चात भी हल नहीं हो सका तीन तत्व हैं, एक तो हम लोग हैं जिनको जीव कहा जाता है हमारे अतिरिक्त तो दो और हैं एक का नाम ब्रह्म भगवान परमात्मा आनंद शांति सुख और दूसरे का नाम माया अविद्या प्रकृति ये तीनों सनातन तत्व हैं इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं किसी का प्रारंभ नहीं और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता ये सब सदा रहेंगे ये पृथक बात है कि भगवान ए दोनों शक्तियों का अध्यक्ष था है रहेगा जीव माया इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है शक्ति शक्तिमान में भेद भी होता है अभेद भी होता है इसलिए हमारे दर्शन शास्त्रों में वेदों में संतों में ये वैमत्य है कि एक ही तत्व है कोई कहता है दो तत्व है ब्रह्म जीव क्योंकि माया तो जड़ है उसको तत्व कहना भी शोभित नहीं होता और कोई कहता है नहीं जी माया तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप तत्व तो नहीं मानते उसके आधीन है जीव और यही जीव नहीं बड़ी बड़ी पावर वाले जीव भी देवता आदि जिनमें बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वे भी इसके अधीन हैं अरे भगवान को छोड़कर सब इसके आधीन है इसलिए तीन तत्व हैं, ठीक है तो मेरे सिवा दो तत्व और हैं, एक भगवान हमारा अंशी हमारा शक्तिमान और एक माया है जड़ तो मैं तो जीव हूं यद्यपि मैं अपने आप को न देख सका कभी न आवाज सुन सका न जान सका केवल रियलाइज करता हूं मैं कुछ हूं और सदा हूं तो ये जो मैं हू अगर इसी को हम जान लें तो मेरा भी समझ में आ जाए अथवा हम मेरा को जान लें तो मैं समझ में आ जाए क्योंकि ये दोनों शक्ति शक्तिमान हैं। जब आप शक्ति को जानने चलेंगे तो शक्तिमान तक जाना पड़ेगा जैसे ये पृथ्वी कहा से बनी तो उत्तर मिलेगा जल से जल किससे बना आग से आग किससे बना वायु से वायु किससे बना आकाश से आकाश किससे बना प्रकृति से और प्रकृति कहा से टपक पड़ी भगवान के भीतर से तो भगवान के भीतर रहती है माया हां वो भी माइक है हम भी माइक हैं। अरे कोई शक्ति शक्तिमान से पृथक कैसे रहेगी जैसे आग है आग की शक्ति क्या है जलाना प्रकाश करना हा अब आप जलाने और प्रकाश करने को आग से अलग कीजिए ऐसा कैसे हो सकता है इम्पॉसिबल तो फिर ना हम भगवान से अलग हो सकते हैं ना माया अलग हो सकती है नित्य संबंध है हम दोनों का शराब माना विषते देव एक वेद कह रहा है लेकिन हम अपने शक्तिमान को नहीं जानते और नहीं जानते इतना ही नहीं माया ने हमारा दो बिगाड़ा किया एक तो हम अपने शक्तिमान को भूल गए और दूसरे माया को अपना अंशी मान लिया अंशी हमने यह भी नहीं सोचा कि किसी अंश का अंशी अंशी के गुण के अनुसार होगा ना जैसे पानी है तो पानी का जो अंश होगा समुद्र का अंश जल वो छोटी नदी हो कुएं का पानी हो वो समुद्र के पानी की तरह होगा हा? तो माया तो जड़ है और हम चेतन हैं, ये तो विपरीत बात हो गई फिर भी माया ने ऐसा भुलाया कि अपने स्वरूप को भी भूले और माया को अपना मान लिया ये हमारा है इसमें हमारा सुख है हमारा एम है हमारा आनंद है और इतना बड़ा आश्चर्य है कि ये भ्रम अनंत बार ठोकर खाने पर भी गया नहीं अनंत बार ये बोध हुआ ये हमारा नहीं है फिर हमारा है हमारा नहीं है हमारा है बहुत बड़ा आश्चर्य है इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता वदीस्मस्वर पश्यध्यात्म विदोता तथा मुह्य कृत नजम न तो स्म पांच अठारह चार बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं नाया जड़ है संसार अनित्य है नक्सर है त्याज है यहाँ आनंद नहीं है ये हमारा नहीं है ये बोलते हैं और बड़े बड़े जोगी लोग कहते हैं मारे मैंने अंदर से घुस कर देखा है ये हमारा नहीं है फिर भी इससे मोहित हो रहे हैं सब के सब नया स्वर्ग बना देने वाले विश्वामित्र एक नश्वर शरीर वाली मेनका में, में आसक्त हो गए इतनी बलवती है माया नारद भव बिर सनकादि कादी जे मुनि नायक आत्मवादी मोहन अंध किन कहू के ही कोश काम नचावन जेही सो माया सब जगही नचावा जाु चरित लखी काहू न पावा ऐसी बलवती है दैवी हेसा गुणमयी मम मा मा माया मेरी माया है और दैवी माया है ये खाली जड़ नहीं है धोखे में न रहना इसे कोई नहीं जीत सकता करोड़ कल्प कोई ज्ञानी जोगी तपस्वी प्रयत्न करे माया को नहीं जीत सकता मैं जब चाहूंगा तब माया जाएगी और मैं कब चाहूंगा जब ये मैं नाम का जीव मुझे अपना सेंट परसेंट मान लेगा अपना मान ले फैक्ट को मान ले जबरदस्ती नहीं वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायण माता पिता भ्रता निवास शरण सुहृद गति सुबालोपन सारहम प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुहृदो दैव मिष्ट कपिल भगवान कह रहे हैं सब जीवों का मैं माँ बाप बेटा भाई सब कुछ मैं हूं तीन पचीस अड़तीस गतिर प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय गीता नौ अठारह जीवों का सारा रिश्ता केवल मुझसे है केवल ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्तेदार बहुत से हैं अच्छा कौन कौन एक मम्मी है एक डेडी है एक भाई है एक बहन है एक बिटिया है एक बेटा है एक साला है एक जीजा है एक खोपड़ा है कितने होते हैं तमाम सारे संसार में भगवान कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा रिश्तेदार केवल मैं हूं वेदांत भी कहता है अंशो नाना बदेशात दो तीन बयालीस मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु पूरा अंतर जामी राम ने कहा लक्ष्मण से पिताजी बूढ़े हैं और मेरे वियोग में हाल देख रहे हो और कहीं मर मरा गए तो एक कलंक हम लोगों पर लगेगा इसलिए तुम लौट जाओ पिता की भी बात है इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण जी कहते हैं हमको बेवकूफ बना रहे हो भ्राता भरता च बंधुस्य च पिता च मेरा घवा तुम मेरे पिता हो तुम मेरे भाई हो तुम मेरे बेटे हो तुम मेरे सर्वस्व हो और कोई नहीं ये तो शरीर के पिता है मेरे पिता नहीं है मेरा अलग होता है और मेरे का ये अलग होता है मैं जीव हूं मैं भगवान का अंश हूं अंश ही नहीं सारे रिश्ते केवल उन्हीं से हैं सादेशयुज्य सख्य चार चार नाते तो जो कोई इन नातों को मान ले मान ले बोलने से काम नहीं चलेगा भीतर से फे एक भरोसो एक बल तुम्हें माता च पिता त्वे वंधुश च सखा त्वे तो तुमेव विद्या अद्रविणम त्वेव त्वे वर्बम सब कुछ तो मैं उस पर कृपा कर दू तब वो अपने आप को भी जान ले मुझको भी जान ले माया को भी जान ले वेद में प्रश्न किया गया देवा। कस्मान मृत्यु कस्त ज्ञान अखिलम त्ञातम भवति गोपाल तापनीयोपनिषद तो उत्तर दिया यह दूसरा मंत्र है प्रश्न का और तीसरा मंत्र है उत्तर का कृष्णो हवई परम दैवतम श्री कृष्ण है सुप्रीम पावर उनसे आगे कुछ नहीं है यशमात्म ना परमस्त किंचित और गोविंदान मृत्यु श्री कृष्ण से मृत्यु है, डरता है और नाखिलम त्ञातम भवति। और श्री कृष्ण को अगर कोई अपना जान ले मान ले तो सब जान लिया उसने क्योंकि सब उसी नहीं के अंतर्गत तो है भावार्थो वस्तूना भावा स्थित तगवान्ष्ण किम तस्प्यता द्रव्य कर्मच कालचवे वाशुदेवात् परो ब्रह्म्यो तत्पथ दो पांच चौदह भागवत श्री कृष्ण ही अकेले थे महाप्रलय में इस संसार उन्हीं से प्रकट हुआ निकला या श्री कृष्ण ही बन गए संसार और फिर इसी प्रकार ये पृथ्वी जल में जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में आकाश पंचन मात्रा में पंचन मात्रा अहंकार में अहंकार महान में महान प्रकृति में प्रकृति भगवान में फिर एक श्री कृष्ण बचेंगे जो वशिष्यसोष में हम अहमेवा समेवाग्रे नान्य सदस्य पश्चात जडे त शिष्य तसो उसमें हम दो नौ बत्तीस भागवत तो भगवान को अपना जान ले जो सुना अनंत बार आप लोगों ने जैसे आज सुन रहे हैं ऐसे ही अरे मैं तो नकली जगत गुरु हूं ब्रह्मा सदी के जगत गुरु से भी सुना है आप लोगों ने और सिर भी लाया है, है, है समझ गए समझ गए लेकिन लेकिन एक लेकिन लगा दिया कि मैं तो मनुष्य हूँ पुरुष हूँ ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ पंजाबी हूँ बंगाली हूँ ये सब कहा की बातें हैं मैं जीव ये ये सब तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता सीधी सीधी बात है हम ऐसे हूँ शरीर और हमारे ये सब हैं माँ बाप बेटा स्त्री पति यही संसार में आनंद है कहीं पर है हमको नहीं मिला वो बात अलग है अभी ढूंढेंगे मिलेगा मर गए फिर पैदा हुए फिर वही जिद्द ढूंढेंगे मिलेगा सारा जीवन ढूंढे नहीं मिला मर गए पुनरअि जननम पुनर मरणम अपन जननी जठ रे शयनम शंकराचार्य ने कहा हम लोगों का यही हाल है पैदा हुए मरे फिर किसी भी माँ के पेट में उल्टे टंगे फिर पैदा हुए और फिर वही धोखा केवल भगवान को अपना नहीं माना बाकी सब को अपना माना आज जिसको आप दुश्मन कह रहे हैं मान रहे हैं वो एक दिन आपका बाप बन चुका है एक जन्म में आपका वो बेटा बन चुका है एक जन्म में वो आपका भाई बन चुका है अरे वही जीव तो है घूम घूम के एक दूसरे का बन रहे प्रजा मन प्रजा यंते तीन बत्तीस बीस भागवत अरे पिता मरेगा तो जहां अटैचमेंट है वहीं तो पैदा होगा वो बेटे का बेटा बनेगा यह पिता सब पुनः पुत्रो यह पुत्र पुनः पिता योग तत्वोपनिषद एक सौ तैतीस वेद कह रहा है जो आज पुत्र है वो कल हमारा पिता बनेगा जो आज हमारा पिता है वो कल हमारा पुत्र बनेगा सबको अपना माना और सब ने धोखा दिया हमको छोड़ के चला गया या हम पहले गए उसने हमको छोड़ दिया साथ नहीं दिया कि बेटा तुम मर रहे हो मैं भी मरूंगा तुम्हारे साथ अरे मरने दो बेटे को मैं क्यों मरूं अरे एक आदमी जो मान लो सत्तर अस्सी साल जिंदा है उसके जीवन काल में उसके परिवार में कितने मर गए जूनियर सीनियर सब मरते ही रहते मरा करो मैं क्यों मरू <laughs> मैं तो आनंद ढूंढूंगा और लेके मानूंगा संसार में आनंद लोग कहते हैं दूध में मक्खन होता है मैं सिद्ध कर दूंगा पानी में मक्खन होता है मथे जाओ जी मथे जाओ तो भगवान की कृपा के बिना ये प्रश्न हल नहीं होगा और भगवान की कृपा के लिए हमको कुछ करना है कुछ जानना है और कुछ प्रेम करना है ये तीन चीजें क्योंकि हम सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं तो भगवान ने कहा कि भाई कर्म जो है और ज्ञान जो है और भक्ति जो है ये बड़ी कठिन चीज है कोई नहीं समझ सकता लो जवाब हो गया किम विधत्ते किचे किम अनूद विकल्पे इत्यादय लोके नान्यो मतभेद कश्चन माम विधत्ते भी धत्ते माम विकल्पया पोहते तो हम ग्यारह इक्कीस बयालीस तैतालीस कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या है भगवान कह रहे हैं ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता मत भेद कोई नहीं जानता मैं बता दू तो गधा भी जान जाए बता दो जो मेरे निमित्त हो कर्म जो मेरे निमित्त हो वो ज्ञान जो मेरे निमित्त प्यार हो वो भक्ति और मुझको छोड़कर जितने भी कर्म जितने भी नॉलेज जो ज्ञान जितने भी प्रेम जहां भी करो सब जीरो बटे सो उनसे दुख मिलेगा आनंद नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ना ना ना दुख मिलेगा यह प्यार में दुख क्यों मिलता है इसलिए कि तुम जिस आशा में उससे प्यार किए थे कि ये आनंद मिल जाएगा उल्टा हो गया वो तुमसे मतलब हल करना चाहता है आनंद चाहता है एक वस्तु है दो भिखमंगों को रास्ते में मिली दोनों ने झपट्टा मारा अब दोनों एक दूसरे को और खींच रहे हैं, मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं माँ बाप बेटे स्त्री पति के साथ और बाद में जब किसी को मिल भी जाए वो सामान और बाजार में बेचने गया तो उनने कहा नकली है लो इतनी लड़ाई लड़े मार खाए और आखिर में नकली माल मिला आनंद नहीं है यहाँ ठीक है तुमको एक करोड़ मिल गया 420 करके ढाका डाल के लेकिन आनंद नहीं मिलेगा बेटा अरे तुम्हारी क्या हैसियत है स्वर्ग में कुबेर है इंद्र है बड़े बड़े है जिनके यहां कामधेनु है अमृत है कल्प वृक्ष है लेकिन आनंद नहीं है काम कामधेनु, कल्प वृक्ष अमृत ये तीन चीजें कैसी होती हैं? क्या करती हैं ये अमृत पी लो अमर हो जाओ कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जो कुछ मांगो मिल जाएगा कामधेनु गाय के दूध से जो मांगो मिल जाएगा लेकिन आनंद को छोड़ के माया निवृत्ति को छोड़ के माइक सामान सब मिल जाएंगे तो जो भगवान के निमित्त हो उसका नाम भक्ति उस भक्ति के विषय में आप लोगों को बताया गया अनेक प्रमाणों के द्वारा कि भक्ति श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए नंबर दो भक्ति निष्काम ही होनी चाहिए नंबर तीन भक्ति निरंतर होनी चाहिए नंबर चार भक्ति अनन्य होनी चाहिए ये चार शर्तों के साथ अगर भक्ति की जाए तो अंतःकरण करण शुद्ध होगा लेकिन एक डाउट पहले आया कि ये तो अटैचमेंट ही तो है भक्ति राग और राग द्वेष, द्वेश अभिद्या अस्मिता, अभिनिवेश ये पंच क्लेश होते हैं तो पंच क्लेश में है राग राग माने आसक्ति ना प्यार अरे हम संसार में प्यार करें चाहे भगवान से करें वो राग ही तो है तो राग तो बांधता है और हमको तो नंबर एक बंधन से मुक्ति चाहिए नंबर दो आनंद तो कहीं भी हम राग करेंगे तो तो बंध जाएंगे हम शांडल्य मुनि ने उत्तर दिया हे आ रागत्वादित न उत्तमास्पदत्वात् जो मायाधीन हैं उनमें राग करने से माइक बंधन होता है और भगवान में राग करने से वो चूक विशुद्ध है इसलिए ये राग भी छूट जाएगा और आनंद भी मिल जाएगा पात्र के अनुसार फल मिलता है एक स्त्री करेक्टरलेस हो गई नरक भेजा गया बड़े बड़े दंड मिले और वही स्त्री गोपी के रूप में श्री कृष्ण से करेक्टर हो गई प्यार कर लिया गोल गई ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते जगत गुरु भरत बुद्धिया तासाम किम वर्ण्य ते तपा जगत गुरु श्री कृष्ण को प्रियतम मान के किसी ने प्यार कर लिया किम बर्ण्य उसके तपस्र्या तो का कौन बयान कर सकता है कितने भाग्य है उसके कुब्जा की बुराई करने आए कुछ लोग तो सुखदेव ने कहा है कुछ समझता भी है फिलॉसफी दुराराध्यम समाराध्य सर्वदेवेश्वरे स्वरम जो वृणीत मनोग्राह्य मसवात्मनीसु भगवान की भक्ति करके कोई संसार मांगे तो उसके समान कौन अभागा है? कौन मूर्ख है ध्रुव ने संसार की कामना से भक्ति की थी मैं राजा बनूंगा मुझे गोद से हटा दिया मैं बन के दिखाऊंगा लेकिन जब भक्ति किया तब तो अंत करण शुद्ध हो गया तो कहते हैं राम राम राम राम क्या गंदी चीज को मैंने सोचा था अरे मैं नहीं चाहता राज्य पाठ <laughs> बदल गया सिद्धांत तो कुबजा ने श्री कृष्ण संबंधी विषय मांगा था संसार नहीं मांगा था कि हमको एक सुंदर सा लड़का दे दो हमको बहुत बड़ा महल दे दो हमको स्वर्ग का राज्य दे दो ये सब नहीं मांगा श्री कृष्ण का ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच चीजें तो भगवान संबंधी चीज मांगना और इसके आगे क्या लाभ हो सकता है कौन नहीं चाहेगा ये पांच ही सब्जेक्ट तो है छठा तो कोई होता नहीं ये अलग बात है कोई कहे हम दर्शन ही चाहते हैं बस स्पर्श नहीं चाहते आ, ठीक है? जिसको जो पसंद हो वो ले लो लेकिन श्री कृष्ण संबंधी ही भी न तो राग होने से संसार संबंधी राग संसार संबंधी ममता यह सब खतरनाक है भगवान संबंधी तो करने ही होगा सब कर ममता ताग बटोरी मम पद कमल बांधु बट डोरी जहा जहाँ तुम्हारा अटैचमेंट है ममता है साथ को पकड़ लाओ और उसकी एक रस्सी बनाओ मोटी सी और मेरे चरणों में डाल दो मुझसे ममता कर लो काम क्रोधा भिमाना अधिकम तस्मिन ने वो नारद जी ने एक सूत्र बना दिया पैंसठवा काम क्रोध लोभ मोह जो कुछ करना है मुझसे करो संसार से नहीं गुस्सा करना है मेरे ऊपर करो तो क्या होगा मैं आऊंगा तुम्हारे मन में तो तुम तो गुस्सा करोगे <laughs> अपनी शांति के लिए अब मैं तुम्हारे मन में आके तुम्हारे मन को शुद्ध कर दूंगा तभी तो कंस वगैरह गो गए उन लोगों ने गुस्सा किया किसी ने बुराई की कोई मारने दौड़ा खाने ये ताड़का बहुत बड़ा मुंह करके राम को खाने दौड़ी लेकिन जब राम अंदर गए तो अपना काम करेंगे रसगुल्ले को गुस्से में मुंह में ठूस दो जब उसका रस रसना पर आएगा तो मीठा तो लगेगा ही कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्द में बच नित्यम हरऊ यान्ति या हिते। सुखदेव परमहंस ने कहा था परीक्षित को डाट करके कि तुम कहते हो कि गोपियां काम भाव से युक्त हो करके श्री कृष्ण की शरण में गई तो उनको तो काम भाव माया का भाव है उसका दंड मिलना चाहिए शुद्ध भगवान के पास एक गंदी भावना लेके गई अरे गधे गंदी चीज जब शुद्ध वस्तु में मिलती है तो वो शुद्ध हो जाती है शुद्ध वस्तु गंदी नहीं होती गधे की अक्ल से समझो गंगा जी में कितने नाले कितनी नदिया मिलती हैं सब गंगा जी बन जाती हैं यमुना जी भी प्रयाग से गंगा जी बन जाती है, है। सूर्य तमाम गंदी चीजों में पड़ता है सूर्य गंदा नहीं होता अग्नि में कितने मुर्दे जलाए जाते हैं अग्नि गंदी नहीं होती भगवान में जो अशुद्ध वस्तु जाएगी अशुद्ध मन जाएगा मन मन मन वो शुद्ध हो जाएगा क्योंकि शुद्ध वस्तु से मिलके अशुद्ध वस्तु शुद्ध हो जाती है इतनी कृपा है भगवान की ये न प्रकार मना कृष्ण निवेश नारद जी ने कहा था अरे किसी प्रकार से मन भगवान में लगा दो लगा दो न लगा दो ठीक है न लगाओ तो कोई जरूरत नहीं मन लगा दो और सब इंद्रियों को लगा दो और काय के लिए बनाई गई हैं इंद्रिया गंदा संसार देखने के लिए आख है सौन का दरमहंसों ने कहा था बिले बुक्रम विक्रमांज न श्रता कर्णपुटे नरस्यो जिह्वासतीकूत न चोपगाट जुष्ट मुकुंदम श्राव कर नो कुरुत पर हरेर्लस कांचन कंकण वर्य ते, ते नयने लिंगान लिंगोन निरीक्षत ये पाद नृण तौ द्रुम जन्म भाज क्षेत्री नानु्रजतो हरेर्जौ जीवें छवो भागवतां घ्रिणु न जात मर्तोभिलभे तजस्तु श्रीवृष्णुपया मनुजस्ल श्वस छवो यस्तु न भेद गंधम तदश्म हृदय बतेद यद गृमा हरिना धेय निक्रिएताकारो नेत्रे जल गात्रुर्ष दो तीन बीस दो तीन इक्कीस दो तीन बाईस दो तीन तेईस दो तीन चौबीस इसी का अनुवाद किया है रामायण में भी नयन संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख करी लेखा जिन हरी कथा सुनी नही काना रंध्रो रंध्रहि भवन समाना रघुपति भक्ति हृदय नहीं आनी जीवत शव समान प्राणी अर्थात ये इंद्रियां अगर महापुरुष और भगवान की सेवा में न लगी तो ये सब बेकार है इनको ये आंख मत कहो मोर पंख कहो इनको इसको कान मत कहो चूहे के बिल कहो <laughs> इसको जीभ मत कहो भगवान नाम नहीं लेती है दुनिया भर का बकबक बक करती है दिन भर को कहो मेढ की बरसात में बोलते है ना घे कौ घे कौ पिट पिट पिट पिट पिट अनेक प्रकार की आवाज दिन भर हम लोग बोलने की बीमारी है चाहे अपडगवार हो चाहे बृहस्पति हो सबका एक हाल है तो यहाँ हमारा डर है नहीं आप लोग बोलते रहे बहुत से हमारे देश में ऐसे वक्ता है कि वो बोलते रहते हैं पब्लिक भी आपस में बोलती रहती है वो कहते हैं हमको क्या मतलब है सब लोग बोलो आखिर में दक्षिणा दे देना बस उनका लक्ष्य तो है ही नहीं कि समझाना है हमको तो, तो अपनी पंडिता पंडिताई दिखा कर चले जाते हैं तो भक्ति इतनी सरल है कि किसी प्रकार से भी मन का अटैचमेंट भगवान में कर लो बस उसी का नाम भक्ति लिखा है कहीं एक प्रकार कहीं तीन प्रकार कहीं पांच प्रकार कहीं नौ प्रकार कहीं पैतीस प्रकार हरे अनंत प्रकार की है मन का प्यार अब ये प्रश्न आया कि ज्ञान से ही मुक्ति होगी ये बार बार वेद कहता है भक्ति से मुक्ति क्यों होती है और बिना वैराग्य के भक्ति होगी कैसे अरे पहले मन हमारा संसार से हट जाए तभी तो हम भगवान में लगाएंगे और फिर पंच बिना जले मोक्ष नहीं हो सकता तीन प्रकार का शरीर है ये बिना समाप्त हुए मोक्ष नहीं मिलेगा ये अनेक प्रकार की समस्याएं हैं ये भक्ति से कैसे हल हो जाएंगी भक्ति का मतलब तो खाली प्यार है अरे भगवान कहते हैं कि भाई तुम हमसे प्यार करोगे हम तुमसे कर लेंगे बस बराबर हो गया है साहब जे जम प्रपद से तांस तथजाम गीता चार ग्यारह जो जिस भाव से जितनी लिमिट में मुझसे प्यार करेगा मैं उससे उसी भाव से उतनी ही मात्रा में प्यार करूंगी निश्चिंत रहे वो संसार में हम किसी से प्यार करते हैं तो आइडिया लगाते रहते हैं ये करता है कि नहीं ये कितना करता है वो मेरी ओर लगातार देख रहा है बहुत करता है मेरी ओर देख ही नहीं रहा हे ये प्यार बार नहीं करता हम बेवकूफ बन रहे हैं, खा ब खा हमने दस बार फोन किया और इसने एक बार भी नहीं फोन किया अरे बेकार में खा मका इसके पीछे पड़ा हूं हम पक्के बिजनेसमैन हैं <laughs> वो चाहे कितने भीतर से प्यार कर रहा हो हम अंतर तो है नहीं हम तो बाहर की चीज देखेंगे वो एक्टिंग में तीन दिन से खाना नहीं खाया हमको रिपोर्ट मिली आपसे बहुत प्यार करती है चार दिन से खाना नहीं खाया सच हाँ अच्छा बेवकूफ बन गया हो <laughs> तो रोज बनते हैं हमारे संसार में हजारों लोग भगवान कहते हैं हमारे बारे में बुद्धि मत लगाना हम उल्टा व्यवहार भी करते हैं लेकिन प्यार तो जितना तुम करोगे उतना हमको करना ही है ये समझे रहो फे डाउट हमारी क्रिया को मत देखना हम तीनों प्रकार की क्रिया करते हैं कभी प्यार बाहर से आपने किया हमने भी किया और कभी आपने बाहर से प्यार किया और हम उधर देख रहे हैं और कभी आपने बाहर से प्यार करने को हाथ फैलाया और हमने कहा गेट आउट क्यों कहा हमने ऐसा मैं नोट करूंगा तुम अब क्या सोच रहे हो अगर तुम ये सोच रहे हो देखो हम तो मरे जा रहे हैं और ए, गेट आउट कह रहे हैं तो तुमने नहीं समझा हमको क्योंकि मेरा लाह है जितना प्यार तुम कर रहे हो उतना हम भी करेंगे क्यों नहीं डिसाइड किया है अगर ये डिसीजन रहता तो तुम हंसते हमारे गेट आउट कहने पर अरे क्या गेट आउट कह रहे हो मुझे पता है एक कबीर दास थे हो गए रामानंद के पास कि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं उन्होंने कहा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है क्या है कहाँ से पड़ा हुआ मिल गया था जाति पाति का भरोसा नहीं पता नहीं और बनना चाहते उसने जाके अकेले में सोचा कि रामानंद ने लेक्चर में कहा था कि भगवान और महापुरुष ये दो पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनसे जितना प्यार करोगे उतना इनको करना पड़ेगा तो अगर हम इनको गुरु मान करके प्यार करेंगे तो इनको शिष्ट मानना पड़ेगा ये हमारी जाति पाति नहीं पूछेंगे हा महापुरुष हुए कबीरदास रामानंद को हृदय से लगाना पड़ा तो भगवान के बारे में ये डाउट करनी नहीं बुद्धि नहीं लगाना महाप्रभु जी कहते हैं आश्लिष्य पादरताम पिन आदर्श नर्महताम करो यथा तथा वीर धातुल पटो मत प्राण नाथ स एवना पर हे श्याम सुंदर तुम क्या कर सकते हो तीन काम कर सकते हो चाहे मुझसे प्यार कर लो आलिंगन करके और चाहे उदासीन हो जाओ न्यूट्रल और चाहे चक्कर चला दो हम सब में तैयार है हमारे प्यार में कमी नहीं होगी इसको प्रेम कहते हैं क्योंकि वो तत्पज्ञ जान चुका है कि हम प्यार करेंगे जितनी शरणागति होगी उतनी ये भी कर रहे हैं ये बाहर कुछ भी व्यवहार करें हम व्यवहार देखेंगे नहीं वो बढ़ता जाएगा उसका प्रेम संसारी मामलों में व्यवहार के अनुसार प्यार बढ़ा घटा बढ़ा घटा जीरो अबाउट टर्न यह नाटक होता रहता उधर कोई डाउट नहीं तो ये भक्ति के द्वारा ये सब समस्याएं हल होंगी ज्ञान मोक्ष और पंचकोश का जलन आज ये बहुत कुछ परेशानी का मामला है इन प्रश्नों को हल करना होगा आज नहीं कल लाडली लाल की